आनंद की खोज इहा सने शुष्यत्व में शरीरम वहाँ भी निष्क्रमण अर्थात सत्य के लिए अपने घर परिजन राज्य संपत्ति आदि सभी का त्याग कर निकलने के बाद सिद्धार्थ अनेक साधनों एवं आचार्यों के पास भटकते रहे उनमें से कुछ के उपदेशानुसार उन्होंने कठोर कृच्छ साधना भी की राजप्रसाद में भोग की अति एवं साधना में तपस्या की अति करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दोनों प्रकार की अति अहितकर है और तब वे गया में बोध वृक्ष के नीचे आसन जमा कर बैठे पृथ्वी पर बिछे आसन को अपने साथ अपने हाथ से स्पर्श कर उन्होंने संकल्प किया इहासन सुष्यु में शरीरम स्थित मानसम विलियम या अप्राप्त बोधिम बहुकल्प दुर्लभाम नैवासना कायमत चलिष्य ललित विस्तार अर्थात इस आसन पर मेरा शरीर सूख जाए त्वचा अस्थि एवं मांस नष्ट हो जाए लेकिन बहुकल्प दुर्लभ बोधि को प्राप्त किए बिना इस आसन से मैं विचलित नहीं होऊंगा उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प का द्योतक यह श्लोक स्वामी विवेकानंद को अत्यंत प्रिय था काशीपुर उद्यान भवन में कैंसर कैंसरग्रस्त श्री राम कृष्ण की सुश्रुता के लिए एकत्रित भावी सन्यासी युवक जिस कमरे में रहते थे उसकी दीवार में स्वामी विवेकानंद उस समय नरेंद्र नाथ दत्त ने इस श्लोक को बड़े बड़े अक्षरों से लिख दिया था अपने पत्रों एवं प्रवचनों में भी वे अनेक बार इस श्लोक एवं भगवान बुद्ध के दृढ़ संकल्प का उल्लेख कर श्रोताओं एवं पाठकों को प्रोत्साहित किया करते थे दृढ़ निश्चय अध्यवसाय धैर्य एवं फल प्राप्ति पर्यंत प्रयत्न के बिना मुक्ति अथवा बोध ही रूप आध्यात्मिक लक्ष्य तो क्या सामान्य सांसारिक सफलता प्राप्त करना भी संभव नहीं है इसे समझते हुए भी अधिकांश साधकों के जीवन में इसका अभाव देखा जाता है इस श्लोक अनेक बार पढ़ने अथवा बुद्ध देव की जीवनी का अनुशीलन करने पर भी ऐसा दृढ़ संकल्प बहुत कम के जीवन में आ पाता है इसके कई कारण हैं जो भगवान बुद्ध के उपर्युक्त निश्चय के विवेचन से स्पष्ट होंगे पहला लक्ष्य के संबंध में स्पष्ट धारणा भगवान बुद्ध के उपर्युक्त तो उद्गार में उनकी लक्ष्य के विषय में स्पष्ट धारणा परिलक्षित होती है जो किसी भी साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है डॉक्टर वकील प्राध्यापक प्राचार्य इंजीनियर राजनीतिक नेता आदि बनना धन कमाना मकान बनाना इत्यादि सांसारिक समृद्धि की लक्ष्य बनाना एवं उनको स्पष्ट धारणा करना आसान है लेकिन मोक्ष ईश्वर दर्शन ब्रह्म ज्ञान कैवल्य बोधि आदि नामों से अभिहित चरम आध्यात्मिक लक्ष्य की न तो धारणा ही करना सरल है और न ही उस पर अंत तक टिके रहना यह तो भारतीय संस्कृति में पला प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मोक्ष ही जीवन का चरम लक्ष्य है उसी तरह श्री रामकृष्ण भावधारा से परिचित प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर दर्शन को चरमोद्देश्य समझना समझता है बातचीत में अपने इस सामान्य मान्यता को हम व्यक्त भी करते हैं लेकिन हम इसे गंभीरता से नहीं लेते उच्चतम चरम एवं जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय होते हुए भी वह हमारे लिए या तो गौड़ ही हो जाता है या फिर अन्यान्य मान्यताओं की तरह ही एक विचार सिद्धांत मात्र होता है जिसकी व्यवहारिक उपयोगिता अथवा जीवन के साथ कोई गहरा संबंध नहीं होता तो फिर क्यों न ईमानदारी से यह स्वीकार करें कि हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत दर्शन नहीं और कुछ है स्वामी विवेकानंद कहते थे यदि ईश्वर है तो उसे देखना चाहिए और कैबल्य अथवा बोध ही जैसी कोई अवस्था है तो उसकी अनुभूति करनी चाहिए अगर हम इसका प्रयत्न नहीं करते तो हम स्वामी जी की भाषा में नास्तिक हैं एक चोर को यदि मालूम हो कि पास के कमरे में सोना है तो वह उसे प्राप्त किए बगैर चैन नहीं ले सकता अगर यह बात दृढ़तापूर्वक हमारे मन में बैठ गई हो बोधि बहुकल्प दुर्लभ है चरमानंद प्राप्ति की अवस्था है तो क्या हम स्वर्णानवेसी चोर की तरह चुप बैठे रह सकते हैं हमारा मोक्ष प्राप्ति के लिए आग्रह एवं पुरुषार्थ का अभाव ही इस बात का प्रमाण है कि हम उसके प्रति अस्पष्ट हैं एक ही चरम लक्ष्य के नाना नामों के कारण भी समस्या पैदा होती है फिर शास्त्रादि फी शास्त्रादि में उनके महात्म्य की को पढ़कर उसे पाने की व्यग्रता से छोटी मोटी अनुभूतियों को चरमावस्था समझने का भ्रम हो जाता है इस विषय की अन्य लेख में व्याख्या की जा चुकी है यहाँ केवल इतना स्पष्टीकरण देना ही पर्याप्त होगा कि केवल बोध ईश्वर दर्शनादि क्षणिक अनुभूतियाँ मात्र नहीं हैं बल्कि स्थायी अवस्थाएँ हैं शंकराचार्य विवेक चुनावामी में ब्रह्मात्मक ज्ञान को बारंबार अभ्यास द्वारा दृढ़ करने की बात कहते करते हैं स्वयं श्री रामकृष्ण ने प्रयत्न द्वारा माँ जगदम्बा के बार बार दर्शन पाकर उनका चिर सानिध्य प्राप्त किया था इस आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति होने पर साधक के चरित्र का समूल एवं स्थायी परिवर्तन हो जाता है वह क्षणिक रूप में ही नहीं बल्कि सदा के लिए पूर्ण रूपेण निर्वासना हो जाता है लक्ष्य निर्धारण विषयक दूसरी कठिनाई है साधनों एवं निरंतर कक्षाओं को लक्ष्य मानकर वहीं अटक जाने की प्रत्येक उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के क्रम में अनेक निम्न एवं निम्नतर लक्ष्य होते हैं एमडी पास करके डॉक्टर बनने का लक्ष्य रखने वाला युवक पहले उच्च माध्यमिक परीक्षा पास करना अपना लक्ष्य बनाता है इसके बाद इंटर फिर एम और अंत में एमडी इसी तरह मोक्ष के लिए सर्वप्रथम निष्काम कर्मयोग द्वारा चित्त शुद्धि उसके बाद उपासना या ध्यान द्वारा चित्त काग्रता और अंत में ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जाता है लेकिन निष्काम कर्मयोग में भी एक रस है उपलब्धि का एक संतोष है जो अनेक साधकों को उसी स्तर पर रखता है मोक्ष के लिए त्याग आवश्यक है यह जा जानकर साधक संन्यास व्रत ग्रहण करते हैं लेकिन कई साधक इसी को महान उपलब्धि मानकर उसी अवस्था में रुक जाते हैं आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाते इस तरह प्रत्येक साधन अप पद्धति में अनेक पड़ाव कक्षाएँ हैं जो गौर लक्ष्य सोपान होते हुए भी चरम नहीं हैं यही कारण है कि शास्त्रों में जहाँ इन विभिन्न साधनों की प्रशंसा कर आवश्यकता बताई गई है वहीं अन्य स्थानों पर उनकी निंदा भी की गई है जिन सांडल्यादि विद्याओं का वर्णन वेदों में किया गया है उन्हीं की ईशावार्षोपनिषद में यह का निंदा की गई है कि वे घोरतम अंधकार में ले जाती है जिस प्रकार डॉक्टर बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाला विद्यार्थी इंटर की परीक्षा के समय पूरे मनोयोग से उसी की तैयारी करता है उसी तरह फिलासी को भी निष्काम कर्मयोग की साधना के समय पूरे मनोयोग से वही करना चाहिए लेकिन यदाकदा सदा याद रहे उसे आगे बढ़ना है साधारण लकड़ी के जंगल के आगे चंदन का जंगल है उसके आगे चांदी की खान उसके आगे सोने की और उसके भी आगे हीरे जवाहरात की सात दरवाज़ों के भीतर राजा बैठा है प्रत्येक दरवाजे पर सुसज्जित पहरेदार को राजा समझने की भूल हम न कर बैठें साधना के सोपानों को शिखर समझ बैठने की संभावना से साधक को सतर्क करने के लिए सभी शास्त्रों में इन सोपान क्रमों का वर्णन किया गया है सदा याद रखना चाहिए कि चरम लक्ष्य एक ही हो सकता है अनेक नहीं एक और बात यह है चरम आध्यात्मिक लक्ष्य इतना दुरु है इंद्री एवं मन द्वारा गे समस्त पदार्थों एवं अनुभवों से इतना पृथक है कि उसकी धारणा करना स्वाभाविक रूप से ही कठिन है यदि कारण है कि बुद्ध यही कारण है कि बुद्ध को शुरू शुरू में इतना भटकना पड़ा यह कहा जा सकता है कि बुद्ध तो एक सत्यानुसंधानी की तरह दुख निवृत्ति का उपाय खोजने निकले थे लक्ष्य की किसी कल्पना विशेष को लेकर नहीं वस्तुतः लक्ष्य का विभिन्न प्रकार से वर्णन शास्त्रों के माध्यम से उपलब्ध होते हुए भी प्रत्येक साधक के लिए वह एक नवीन सत्यानुसंधान की तरह होता है बुद्ध के जन्म के पूर्व भी उपनिषदादि ग्रंथ विद्यमान थे फिर भी बुद्ध को उसी सत्य का पुनराविष्कार करना पड़ा था सिर्फ बुद्ध ही नहीं श्री रामकृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद भी इस प्रकार के सत्यान्वेषी थे जिन्होंने ईश्वर के अस्तित्व के विषय में ही प्रश्न किया था एवं स्वयं के लिए उसकी सत्ता का पुनरावि विश्... पुनराविष्कार किया था